प्रधान आत्मा है ये चार बातों ने बताया है ना और काल में कटता पिटता आत्मा है ये बौद्धों ने बताया और देश में फैलता पिकुड़ता आत्मा है ये जैनों ने बताया हमारे नई आयुकों ने बताया कि कर्ता भोगता आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा चरता है और मन से भेद भोग भोगता है और भोग में भी असल में सुख नाम की कोई चीज भावात्मक नहीं है दुखा भाव ही सुख है कि तो जितना कर्म है जो दुख प्रतिरोधी ही है दुख के हटाने वाला है दुख का अत्यंत दुख का अभाव जाए रहेगा हमारे सांस ने इसको गलत कौन बताया बोल नहीं आत्मा करता नहीं है आत्मा दरकता है जरा पीछे हटो तो, देखिए जहां आपने तो अंतस्करण से अलग किया तो सिंस कहता है कि विवेक के द्वार ही अलग हो जाता है और योग कहता है कि नहीं जब मन का निरोध होता है तब सब सतुआता ख्याति जो है वो मन का निरोध करने से होती है ये भगवान तो उनका ये कहना है कि बिना कृषि की मुक्त प्रमाणता स्वीकार किए भी विवेक के द्वारा हम अंतकरण से अपने से अलग निश्चय करने लें आत्मा का ज्ञान हो जाए और ना ये कहता है कि ऐसे विबेक करोगे तो केवल अनुमानित रहेगा और चित्त का निरोध हो जाने पर मैं निरोध का साक्षी हूँ मैं निरोध का द्रष्टा हूँ द्रष्टा अंत संस्करण के पृथक है, द्रस्टा है। तो में स्थापित हो जाएगी और कैवल्य हो जाएगा आप आपने जब हम असल में विरोध में भी थोड़ा छोड़ना है ना अंतकरण की दृष्टियों से अंतकरण से अपने को अलग करना है तो बेदांति लोगों को इतना भी सहन नहीं है वो कहते हैं ये किसी को छोड़ना भी एक काम है और अलग होना भी एक कर्म है वो तो कहते हैं कि जब जान बूंझ करके किसी चीज को देखते हो तो वो देखना भी कर्म है क्योंकि तो जब तुम्हें ये चीज पहले दिन में नहीं दिख रही थी और अब दिखने लगी और जब तुम इसको तो देखने का प्रयास छोड़ दोगे तो नहीं बिसेगी तो वो भी असल में कर है तो वेदांतियों को ये बड़ा बछेड़ा लगा हो न किसी को छोड़ो फिर किसी ने सिक हो मानव जैविक सच्चा हो मानो जल्द सच्चा हो जल्द से छोड़ो अलब से पकड़ो जल्द की तीज मां नहीं मांग सकें तो ऐसे ही साल लिया की आत्मा जो है वो तुलिस रूप ही है तुलिस रूप का क्या अर्थ है कि जब करता घोषणा के साथ मिला हुआ है जब सुसिप्त है तब असिध तो है जब सावधान है जागृत है सब सिद्ध रूप है वेदांतियों को तो एक कभी चीज का तुलटिव रूप होना तो ये भी नहीं संभला अब आप तो वेदांत तरफ बेतल हैं ये जरा है तो विरक्त का वेतन विरक्त का मतलब हमारा कपड़े से नहीं है जे के चवंती है धनिष्ठिता इस दौड़ पावीय कारिता के व्याख्यान में आचार्य शंकर ने कहा जे के स्त्री सूत्र ऐसे कहा भवंती है सुनिश्चिता के कल लेके महाज्ञान तथ्य लोग न जाते और बोले बाबा इसी से ये ज्ञान हो जाए इससे हमारा कोई संबंध नहीं है कोई भी हो हमको तो हो तो ज्ञान रूप बद्धि की प्राप्ति हो गई कि नहीं ये देखना है तो ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है हम थोड़ी थोड़ी बात आपको सिद्ध सिद्ध कभी सुना रहे हैं अच्छा आप चाहे बैठे हों चाहे खड़े हों चाहे लेते हैं आपके मन में कोई स्त्री या धन मकान कुछ दिखता है कुछ न कुछ दिखता ही होगा ना अब जरा सा आप विवेक की दृष्टि से देखो तो जो चीज आपको अपने मन में जीत रही है वो क्या आपके शरीर के भीतर वो क्या कलेजे के भीतर वो क्या मन के भीतर है एक सवाल है जैसे हमारे सामने ये एक श्रेता बैठते हैं भोजना भी बैठते हैं दुर्घटना अब ये हमको आंख बंद करने पर हमारे मन में मालूम पड़ता तो है, कि बैठे तो हैं ग्राहक और मालूम पड़ता है मन में अच्छा हम प्लेट पर एक पुस्तक अपने मेज पर के आए हैं हम बैठे हैं प्रेम शिविर में और वो पुस्तक हमें अपने मन में बैठते है तो वो मेज और वो पुस्तक क्या हमारे मन में है ये जो बाहर बैठी हुई चीज वो है, क्या हमारे मन में है ये बिल्कुल नहीं है मन में नहीं है बाहर बैठी है मान लो बौद्ध लोग तो बाहर भी नहीं मानते हैं वो हमारे मन की एक वृत्ति है तो आप केवल इतनी तरह ही ध्यान दो कि आपको तो हो चेतन और मन आपका स्त्री होकर पुरुष होकर धन होकर मकान होकर सामने की चीज को या पीछे टूटी हुई चीज को जी पर बेच रहा है तो मन में न तो आपका वजन है और न तो आपकी उम्र है नहीं? अच्छा न तो आपका साढ़े तीन हाथ स्थान है आप तो साढ़े तीन हाथ के नहीं मन में तो साढ़े तीन हाथ जगह ही नहीं है साढ़े तीन हाथ का तो शरीर ही है तो मन में हुए बिनाई आप इस समय बीत रहे हैं कि मैं रहे? तो नहीं बीत रहे तो हैं बोले आपका शरीर बाहर बैठा हो चाहे पीछे पीछे की बातों को आप याद करते हो चाहे आगे आगे की कल्पना करते हो लेकिन इस समय तो मन में नहीं है ना? बाहर है हम मान लेते हैं कि बाहर है और फिर सत्ता बाहर ही मान लेते हैं बाहर है पीछे भी था आगे भी हो सकता है ना दूर भी हो सकता है मिकट भी हो सकता है परंतु आपके भीतर तो कहाँ है तो आप यदि इस ये, ये जो सुनी हुई दृष्टि है ना यदि आप अवधान होकर अपने आप भीतर देखोगे तो न पीछे छूटा हुआ मिलेगा न आगे आने वाला मिलेगा ना सामने बैठा हुआ मिलेगा न दुश्मन मिलेगा ना गोश मिलेगा मिले तो ये तो आपके कलेजी के भीतर के बीच भीत की माए कुछ रही नहीं है तो जो चीज आपसे मालूम पड़ रही है जो यहां मालूम पड़ रही है यहां नहीं है अब देखो मन क्या है यही जो चीजों की थी कल्पना करता रहता है ये जो चीजों की कल्पना है ना सामने वाले चीज का आकार भीतर पीछे छूटी हुई चीज का आकार भीतर आगे आने वाली चीज का आकार भीतर ये जो आकार बदलता हुआ आपका मन है वो मन आपके चेतन स्वरूप में नहीं है असल में मन क्या है मन तो यही भरता और मिटता हुआ जो आकार परंपरा है ना ये जो संस्कार परंपरा है आकार परंपरा है विचार परंपरा है प्रसार परंपरा है, प्रकार परंपरा है जो आकार है विचार है संस्कार है प्रकार है पर तो इसकी जो बदलती हुई परंपरा है उसी का नाम मन है और आप हैं चेतन और चीज तो कोई मन में ही नहीं है मन ही कल्पनात्मक है कि तो जिस चेतन में ये मन भास रहा है उस चेतन में ये चीज कहां से आई तो आप बिना किसी चीज के और बिना किसी कल्पना के जो अखंड केतन होता है ना वही है अब हमारे वेदांति लोग ऐसे समझाते हैं इस बात को ये अभी दृष्टान्त है ना ध्यान करना है आपको तो ये दृष्टि बड़ी काम देगी आप बस इतने ख्याल करो जो चीज हमारे सारे तीन हाथ के शरीर के भीतर नहीं है और हमारे हुए मन के भीतर नहीं है और मुझ चेतन में नहीं है वही चीज मेरे मन में मालूम कर रही है मन वो चीज वहाँ मालूम कर रही है जहाँ है नहीं इस बात का आप विचार कर लो रोश में हवास में जान लो तो हमारे नील नीलकंठाचार्य एक महाभारत के व्याख्यान करता है उनका कहना है कि यदि सांप आपको दिख रहा हो और आप गौर से पहले उसको देखिए यदि रस्सी में सांप दिख रहा है तो गौर से देखने मात्र से सांप नहीं दिखेगा, रस्सी दिखने लग जाएगी तो यदि आप अपने दीपर दीपती हुई चीज को जरा गौर से देखेंगे तो वो चीज गायब हो जाएगी केवल तो देखना रह जाएगा है ना केवल देखना रह जाएगा देखो इसमें कुछ करना है इसमें कहाँ आसन है इसमें कहाँ प्राणायाम है इसमें कहाँ प्रत्याहार है।, है एक एक दृष्टि ही तो एक एक जीवित पर एक विवेक परिपूत दृष्टि ही तो डालवी है ना आपकी अंतकरण में न शत्रु है न मित्र है तो तो बिना शत्रु बिना हुए ही उससे जो ज्यादा द्वेत है ना उसके कारण आपके फलों को जलाता है मित्र दिल में हुए भी नहीं मित्र दिल में हुए भी नहीं रागाधित्य के कारण आपको पराधीन करता है आप दातता का जीवन व्यतीत करते हैं कब जब किसी राज से पराधीन हो जाते हैं उसका गुलाम होना पड़ता है जिससे राज हो जाता है, है? और आप जब किसी के भयभीत होते हैं भयभीत कितना है? डरा हुआ जीवन आपको व्यतीत करना पड़ता है गुलाम हो जाता है उससे भी गुलाम हो जाता है जिससे राग होगा पराधीनता होगी उसकी दांतता होगी और जिससे देश होगा उसका भय होगा आप सोचो तो दुनिया में दुश्मन और दोस्त को देख करके आप कितना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं किसी के गुलाहम हो रहे हैं और किसी से डर रहे हैं यदि आप इस डर को मिटा देना चाहते हो और इस पराधीनता को मिटा देना चाहते हो तो जरा आप अपने भीतर की ओर देखिए दौर से वहां कोई दुश्मन नहीं है वहां कोई दोस्त नहीं है जो नहीं है उसी को आप देख करके इससे आप गुलाम हो रहे हैं क्योंकि आपने अपने भीतर नहीं देखा तो वाचस्पति मिश्र में जो प्रसंग हमारा दल रहा उसमें ये बात उठाई द्विघंभ ही प्रयत्षितम्भ हो रही है से विहासितम होती हम जो चाहते हैं वो भी दो तरह का होता है जिसको पाना चाहते हैं और जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो भी दो तरह का होता है बोले कि जैसे अब देखो हम जिसको पाना चाहते हैं वो दो तरह का है एक चीज तो यहां नहीं है टेरिस्ट में अमेरिका में है इंग्लैंड और उसको हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जानने भर के काम नहीं चलेगा जब दूर रहने वाली चीज को या क्रिया के द्वारा पैदा होने वाली चीज तो जो अभी नहीं है जिसको आप बनाना चाहते हैं तो जान लेने से तो वो नहीं बनेगी बनाना पड़ेगा ना, और दूर है तो जान लेने से नहीं मिलेगी उसके पास जाना पड़ेगा है? तो यदि आप कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ दूर की चीज देर की चीज दूसरी चीज ऐसे समझो तीन तीन बात ले लो वो चीज अगर दूसरी है और वो चीज देर से पैदा होने वाली है और वो चीज दूर है दूर है माने किसी दूसरे देश में है देर से पैदा होने वाली है माने काल के पेट में है और दूसरी है माने अपने से जुदा है यदि वो चीज ऐसी है और आप उसको पाना चाहते हैं तो केवल जान से नहीं मिल सकते है न तो क्या होगा ज्ञान के बाद उसके लिए कर्म करना पड़ेगा पोलिस तो जाना पड़ेगा घड़ा बनाना पड़ेगा हैं, दूसरे को पकड़ना पड़ेगा और मान लो ये चीज बिल्कुल आप नई बनाना चाहते हैं नई बनाना कैसे तो देखे की ईश्वर का कोई रूप है तो अभी तो आपके मन में क्या है बोले शत्रु का रूप है मित्र का रूप है आपके मन में बोले कि देखो जी तुम्हारा बनाया हुआ रूप है तुम्हारे मन में बनाया है तो नहीं नहीं जी मन में नहीं बनाया है बाहर दुश्मन है बाहर दोस्त है हमारे मन में घुसा हुआ है यानी तो देखो हम एक तरीका तुमको बताते हैं तुमको रूप में रूप बनाने में समर्थ हो कैसे जरा देखो तो प्रमुख भारी राम सीधा सीधा मुकुट सावरा सा रूप और पीतांबर अंदर धारण किए हुए देखो तुम्हारे मन में दिखता है कि नहीं तो दिखते हैं तो देखो तुमने एक रूप बना लिया मैं ना। ना तुमने है न राम को शत्रु के रूप में जाना है न मित्र के रूप में जाना है हमने शब्द के द्वारा वर्णन किया और तुमने इस पूरे पार्थे अपने हृदय में बना लिया के नहीं तो बना लिया तो ऐसी दुनिया तुमने बनाई गई है तो आओ तुमको हम एक नया रूप तुम्हारे हृदय में बनवा देते हैं उपासना के द्वारा बारम्बार उसकी आवृत्ति करो तुम्हारे हृदय में बन जाएगा तुम्हारे अंदर रूप बनाने का सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर नाम बनाने का सामर्थ्य है और इस में इतना बनाते हो बाबा अब और बनाने की क्या आपको चुनाव है ट्रेन जो तुर्भि इस सत्र में तो आप नदे जो है वो ट्रेन ज्योति हो जाते हैं न सत्र रथा न रसजोगान न पंथाना असरथान रस जोगान कथा सुरजते न वहां सड़क होती है सपने में और न मोटर होती है और न ड्राइवर होता है लेकिन सपने में सड़क बन जाती है मोटर बन जाती है ड्राइलर बन जाता है और चलना बन जाता है ये कौन बनाता है सपिम तो बनाते होना तो जैसे फिल्म वहां बनाते हो वो ऐसी फिल्म जागृत अवस्था में भी बना लेते हो तुम्हारे अंदर बनाने का सामर्थ्य है तो बात छूटे नहीं हम जिन चीजों को चाहते हैं वो यदि दूसरे स्थान या दूसरे समय में पैदा होने वाली या लगने वाले हैं या अपने से अलग दूसरी हैं, तो उनके लिए या तो कर्म करना पड़ेगा और या तो उपासना करके उनकी आकृति अपने हृदय में बनानी पड़ेगी परंतु यदि नित्य प्राप्त वस्तु ही आपको भ्रम बस अप्राप्त मालूम पड़ता हो एना? वो तो वस्तु है नित्य प्राप्त है परंतु भ्रमद अज्ञानवत्त भ्रमद अज्ञान का बेटा ब्रह्म है ये ज्ञान और भ्रम दो होते हैं वो वेदाम हम इस चीज को साफ के रूप में देख रहे हैं एक ने कहा कि ये जो तुम साप देख रहे हो ये ब्रह्म है बोलो हूँ भाई ये भ्रम कैसे हो तब गया हमको भ्रम इसलिए हो गया कि जिस अधिष्ठान में सर्प दिख रहा है इस अधिष्ठान को तुम नहीं जानते हो रद्दी के अज्ञान से सर्प का भ्रम हुआ है अधिष्ठान की अज्ञान से प्रपंच का भ्रम हुआ, हुआ है अपने के दग्ध का भ्रम हुआ है परिचिन का भ्रम हुआ, हुआ है संसारी का भ्रम हुआ और अच्छा भाई तो ये जो आत्मदेव हैं, ये तो निश्चय प्राप्त हैं, परंतु इनके न जान करके जो अपने को तुमने अहमद अज्ञा मैं अज्ञानी हूं मैं परिचिन्न हूं मैं संसारी हूं मैं किसी दुखी हूं मैं पाकि आत्मा हूं मैं आने जाने वाला हूं अपने आप को न जान करके भ्रम बस जो तुमने अपने आप को दूसरा मान लिया है हैं? ये स्थित है तो ये तो केवल भ्रम और अज्ञान शब्द अज्ञान की निवृत्ति से ही जिस व्यक्ति का अज्ञान है उसी व्यक्ति के ज्ञान से ज्ञान में दृष्टि हो जाती है तो नित्य प्राप्त आत्मा को अप्राप्त समझ करके ना जैसे गले में जैसे गले में माला हो परंतु इधर काल न हो जैसे अंटी में घड़ी हो और भूल जाए तो ऐसी जहां बस्ती होती है वहां उसको <ईटेग> पाने के लिए न तो पकड़ना तो पड़ता है और न तो इंतजार प्रतीक्षा करनी पड़ती है और न तो कहीं देशांतर में जाना पड़ता है अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए बैकंठ में जाने की जरूरत नहीं है और उसके लिए अंतर्देश में भी जाने की जरूरत नहीं है वो तो गैर देश में फंस है इसलिए अंतरदेश में जाने की जरूरत है इस लोक में फंस गए हैं इसलिए बैकंठ का बयान कराया जाता है न और आत्मा ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि महाराज दृष्टि बिखती नहीं है तो क्यों नहीं किए कोई तो चढ़ावा होगा और उसको दोनों हाथ तो से जैसे पकड़ के रखना चाहो कितनी भी प्यारी पत्नी हो कितना भी प्यारा पति हो कितना भी प्यारा बच्चा हो कितनी भी प्यारी मां हो जब रात को दोनों एक दूसरे से पकड़ के सोते हैं और नींद आती है तो हाथ बीमा पर जाता है टूट जाता है ऐसे अपना आपा जो है उसको तो जब तुम वृत्ति से पकड़ के रखोगे तो सो तो जाएगी वृत्ति सपना देखने लगेगी वृत्ति मनोराज्य में चली जाएगी वृत्ति दूसरे दिशा में चल जाएगी वो पकड़ के तुम रखना चाहोगे तो नहीं रख सकोगे तो न तो आत्मा को है ना प्रतीक्षा करनी है कि आप आत्मदेव कब आते हैं न तो उनको पाने के लिए कहीं जाना है और न तो उन्हें बनाना है कि अभी न हो तो हो कंगन नहीं है तो गढ़े उसको तो गढ़ना तो भी नहीं है और उनको वृक्ष से पकड़ना भी नहीं है बोला क्योंकि जो वृत्ति का प्रकाशक है वृत्ति का जो साक्षी है जो हमों है यह क्या मतन तस्व मतन मतन य स्वेदी मती, मती का साक्षी है मति का प्रकाशक है मति का वृक्ष है उसको मति से पकड़ना भी नहीं है तो केवल भ्रम से ही जो वस्तु अप्राप्त की ज्ञात होती है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं होती उपासना की भी जरूरत नहीं होती जान की भी जरूरत नहीं होती तो तहवृति से हटने का भी कोई चाल नहीं है तो ऐसी वस्तु को पाने के लिए क्या करना पहले स्रोतवयोग मंतव्योगी ध्यात की समापी तो आपको पहले बताया कि जैसे दूसरी बच्ची है दूसरे देश में है दूसरे काल में आने के लिए है तब तो ज्ञान के बाद कर्म करना पड़ेगा उपासना करनी पड़ेगी लेकिन यदि अपना जैसे गले में तंखा है और भूल गए हैं वेब नहीं देसा है, है, है परंतु काल नहीं है और तो उसको पाने के लिए उसको पाने के लिए केवल जानना जरूरी है कि है बना बला पूर्व तो अपना आपा है ना नारा अब हाथी तो बची जिसको हम उड़ना चाहते हैं वो भी दो तरह का होगा जिसको पाना चाहते हैं वो दो तरह का है एक मिला हुआ अनमिला मालूम करता है उसको पाने की प्रक्रिया है गुना और मिले के पाना है तो उसके पाने की प्रक्रिया है कर्म और गुण कर्म और उपासना अब छोड़ना भी दो तरह का है एक आदमी के पांव में रास्ते में चलते सचमुच का सांप लिपट गया उस तो सांप को छुड़ाने के लिए पाव झटकने की जरूरत है कहीं से भी कपड़ा अतरा के साथ में लेकर के उसका मोह पकड़ के छीप देने की जरूरत है तोड़ने की जरूरत है मारने की जरूरत है लेकिन यदि आपके पांव में सच्चा सांस न लिपता हो और कोई रस्सी लिपट गई हो तो उसको छुड़ाने के लिए सिर्फ देख लेने की जरूरत है कि ये सांप है कि नहीं है तो ऐसे जो आत्मदेव है ना इनकी साथ महाराज ऐसी चीजें है न तो इसका दुब हुआ कि जिसको तुम छोड़ना चाहते हो वो तो तुम्हारे साथ जुड़ नहीं हैं और जिससे तुम पाना चाहते हो उसको तुमने खोया नहीं है न जिससे पाना चाहते हो उसको तो खोया नहीं और और जिसको भगाना चाहते हो ये तुम्हारे साथ कभी जुड़ा नहीं तो ये जो करता पना भोगता पना है ना? न पुनर्जन्म करने तुम्हें आना जाना ये जो दुखीपना नाराण ये दुखीपना जो तुम्हारे सिर बैठ गया है इस सचमुच तुम्हारे साथ दुःख नहीं लगा है भय नहीं लगा है चेक नहीं लगा है मोह नहीं लगा है मैं तो भला मौत नहीं लगी है समय तो विविधता की मृत्यु में थी परमात्मा को जान लोगे तो मृत्यु नहीं रहेगी इस अर्थ से कि मौत तुम्हारे साथ नहीं लगी है हो जातवा देवम नित्यते सर्वपापई ही परमात्मा को जान लेंगे अब तो सारे बंधन कट जाएंगे तो इस कार्य तुम्हारे साथ बंधन नहीं लगे हैं ना जान लेने से जो बंधन मिट जाता है वो सच्चा नहीं है ना? है ना सुनते हैं एक कोई शेख जी उनको अपने कार्य खाने में तो हर किशनदास नहीं, कुछ नहीं कुछ ना हर कृष्णदास ने मैने जर एसमेंट कर जो लोग इन पर जीत के लिए आए उनको एक जगह बंद करके ताला लगा दिया बोले भाई को हम लोग बैठे रह गए कि ताला कैसे खुलेगा एक आदमी था और ताले के पास आया उसने देखा देखा तो ताला लगाया हुआ नहीं था ये तो बिजनेस का ताला था से निकल जाए एक बार ऐसे हो दिल्ली से जाना था उसमें मैं और किसम जी दोनों आए दिल्ली जिसम को वजन लेने के बस होती है ना तो कभी कभी आते हैं तो मिश्रा जी कहते हैं जरा महाराज है तो खड़े हो जाए उससे खड़े हो गए उन्होंने पैसा डाला पैसा डाला झट टिकटने के लिए आया वजन उसमें आया और उस पर लिखा था कि मतको मत है ना आज हम लोग गए फर्स्ट क्लास का चिकित्सा और सेकंड क्लास का चिकित्सा तो कोई पच्चीस बरस पहले की बात है गए तो उसमें सेकेंड क्लास का डब्बा नहीं था गाड़ी में तो हमने कहा हिट के मत थर्स्ट क्लास में बैठ गए है ना उनका फर्स्ट क्लास में बैठ गए है ना जो रेट थे उसका चलाने वाला था ना कंडक्टर वो आया और हमारे थर्स्ट के डब्बे पर उसने खड़िया से लिख लिया सेकंड क्लास और कर दिया चलो हमारा हित के मतलब अगर गाड़ी चली तो इस आपके संभव तो जब इतनी जाके बजराना बांट पर जाना था तो यहां कोई लेने नहीं आया था मैंने कहा ना इसके बाद जब तो कहें कालका बजे कहते थे तो प्लेट धर्म के दूसरे जो कहते हैं तो एक बात जारी जा रही थी उसने कहा कि बाबा जी भी आपका जो ये सब है दिखाने वेलने का कि रकबर आप बैठ क्या थी उन्होंने कहा प्रणाम किया बोले आप गाड़ी पर बैठ जाओ आ, मैंने देख देख देख दे कहा कि नहीं भाई सामान तुम ले चलो हम लोग पैदल चलेंगे गाड़ी पर तुम चलो रात पर चुनो आगे गए तो एक गाड़ी आ गया उसने कहा कि बाबा बैठ के चलो अभी बातें हुए भी रहा हो ले भी रहा हूं तो वहां गए तो क्या हुआ कि एक बजे रात को पहुंचे जी ये बाबा जी महाराज से हमारे लिए जो तो कमरा बनवाया था हरि हरिदाबाजी ने वो तो बता दिया था हमको खबर थी कि कहाँ है उसमें ताला लगा हुआ था अब रात को एक बजे जाकर सबको तो जगा में तो हम आए नहीं आए हैं तो हल्ला में थे कोई तो माला पहनाने तो आए कोई तो जयकारा बोले तो मैंने जाके जो कमरे के ताले में हाथ लगाया हित के मत ये मंत्र या था जो हित मत बोल के ताले को खुआ जो पथ फिक्स गया लगाई नहीं था दूसरी था वो भी ना दूसरी था और उस दिन हित मत जो है उसने दिल भर हमारा दाप दिया और बड़ा काम किया वो है ना बड़ा काम किया हित के मत तो आपको ये बात है न आपके मन में धर्मा धर्म के बहुत संस्कार हैं आपके मन में सुख दुख के बहुत संस्कार हैं आपके मन में जन्म मरण के बहुत संस्कार हैं स्वर्ग नरक के बहुत संस्कार हैं परतापम भूतापम के संसारी पने के परिच्छि पने के बहुत संस्कार हैं जैसे आपका नाम लेके कोई तारीफ करे तो आप खुश हो जाएंगे पर आपको मालूम है ये नाम आपका कैसे हुआ है? अच्छा कोई नाम में गाड़ी दे देते दुखी वजह तो नहीं कि नहीं पर यह नाम आपका रखा गया चाहे मां बाप ने रखा रिश्तेदार नातेदार ने रखा पंडित ने रखा आपका नाम एक रख दिया गया और आपने बिना सूची विचारे उस नाम को अपना मान लिया है? और उस नाम में इतना अभिनिवेश हो गया कि उसकी तारीफ को अपनी तारीफ और उसकी निंदा को अपनी निंदा समझते हैं सच पूछे को तो इस शरीर में आपका जी नाम जब रखा गया तो उसको आपने कभी सोच विचार के स्वीकार नहीं किया रखा गया तो, तो बहुत बढ़िया किया गया आपका नाम अगर एक नहीं रखा माँ बाप या पंडित आपका एक नाम नहीं रखते तो आपका व्यवहार कैसे होता आप हस्ताक्षर कैसे करते आप माँ बाप के पुकारने पर कैसे आते हैं? संकल्प कैसे करते अमुक गोत्र अमुक कर्मा हम कैसे संकल्प करते तो नाम रखा गया तो तो बहुत अच्छा किया गया हैं? इसी तरह से आपको जीव बताया गया तो बहुत अच्छा किया गया क्योंकि आप अपने को हड्डी मानसाम का शरीर न समझें इसके जी जो जे चेतन है वो अपने को तो समझे काम तो बहुत अच्छा किया गया लेकिन ये जी आत्मा क्या होता है इस पर तो आप कभी आपने कभी विचार ही नहीं किया अपने आप को देह के साथ ऐसा मिला करके रखा ऐसा मिला करके रखा कि देह के सारे सुख दुख कर्म आपके ना परिच्छिता बंधन तो वो सब आपके पीछे लग गए और आपको उन्होंने बांध लिया तो जैसे देखो हम लोगों को तो तो कोई सिखाई जाता है पहले हमारे माँ बाप ने दूसरा नाम रखा था हम लोगों को राशि दूसरी होती है वो नाम दूसरा रखा जाता है और जिस शत्रु को ये मालूम न पड़े कि इनकी असली राशि क्या है तो नाम रख दी अखंडम पर वो नाम सिर्फ रखा हुआ था हमारे देश के साथ वो नाम पैदा नहीं हुआ था नहीं तो हमारे गुरु जी जब हमारा नाम रखते तो अखंडानंद कैसे हो जाता मानो संतनु नाम भी कल्पित हुआ और अखंडानंद नाम भी कल्पित हुआ केवल व्यवहार की दृष्टि से है ना इसी प्रति अब अब जब हम इन दोनों नामों से कोई अपना है ना आप में रखें कभी तीसरा नाम भी हो सकता है बाबा जी लोगों का कैसा नाम होता है पत्थर हाथ में लेकर चलता है तो खपरिया बाबा हो गया है और हॉक लगा लिया फिर कर दादा हो गया तो हॉट वाला दादा हो गया ऐसे नाम करता है ना बर के नीचे रहने लगा तो दरभटिया दावा हो गया जो भोपड़िया बाबा हो गया ढोगरी में रहने लगा तो पैट वाला दादा हो गया तो ऐसे नाम दादाजी तो होते हैं, हैं? तो असल में जैसे ये सब नाम पड़ जाते हैं लोग रख लेते हैं और वैसी आपको जीव हो जीव हो जीव हो एक संस्कार ऐसा डाल दिया गया है आपको इन इंद्रियत कर्मों और अंद्रियत ज्ञानों के साथ बांधने के लिए ऐसा आपका जीव नाम डाल दिया गया है कि यदि आप जीव शब्द के अर्थ पर विचार नहीं करोगे परमार्थ पर विचार नहीं करोगे कि इसका असली अर्थ जो है वो हमर्थ मैं है, है? तो मैं है कि ब्रह्म है ब्रह्म भी नाम मत रख लेना है ना एक हमारे दास जी थे वृंदावन में उनका नाम था माधवदास थोड़े तो दिन उन्होंने वीदान सुना जीराम सुना, सुना बोले अरे हमारा नाम माधव दास रख दिया ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ तो कहते हमारा नाम क्या है तो हमारा नाम तो ब्रह्मांड है बदल तो दिया लेकिन ये वेदांश का कोई कैसा भी समझते हैं कोई बात नहीं थी अरे देह का पहले माधव दास था ब्रह्मानंद हो गया देहाई का नाम दे तो दिया ना तो ये जो अपना स्वरूप है इसको समझने में बड़ा भारी मतरा हर ही हर्ष सेतल जहाती अपने स्वरूप को यदि तुम समझ जाओगे तो बात बात में दिन भर दिन भर में सत्रह बार से रोते हो और सत्रह बार हंसते हो जब यदि अपने स्वरूप को समझ जाओ तो जैसे सात फीसल से अलग होता है ऐसे ये हर सत्यान्वित जो देश की जीवन है व्यक्ति जीवन है इससे तुम अलग हो जाओगे और बिल्कुल अलग और इस हर पेट से तुम्हारा या तोम शांति मतियम कमी और ब्रह्मवेद ब्राह्म्य ब्रह्मवेद है ब्रह्मयी और अत्यंत शांति प्राप्त हो जाए ज्ञान होने के बाद फिर मोह नहीं होता ज्ञान होने से शांति मिलती है ज्ञान होने से अज्ञान मिट जाता है, है? ज्ञान हो जाने से सारा अंधकार मिट जाता है सारा दुख मिट जाता है ये ज्ञान होनी मात्र कहीं ये मरने के बाद जो स्वर्ग में जो फल मिलता है वो ये धर्म दूसरा है ये ज्ञान उभार धर्म नहीं है ये तो बिल्कुल नगदा नगदी है, है? नकदानंदी है और इसमें देना देना कुछ नहीं है जो दिया हुआ है तो दिया हुआ है जो लिरा हुआ है तो लिया हुआ है ज्ञान बस्ती का निर्माण नहीं करता है, तो तो है, है ये तो आपको मालूम है न ज्ञान जो है वो न तो बस्ती का निर्माण करता है और न बस्ती का नष्ट करता है आप घरे पे जानेंगे तो कपड़ा तो हो नहीं जाएगा और घरा नहीं है ये जानेंगे तो घड़ा बन ही जाएगा जो चीज जैसी है जानने से वो वैसी रहती है तो नारायण आओ आपको उस अज्ञान की चर्चा की ओर ले चलें जिसमें जिसमें आपको जिस तो कर्म करके पहुंचना नहीं है तो ना जिसमें आपको उपासना और ध्यान का कष्ट नहीं करना है जिसमें वृत्ति सीखे की न के ये सवाल नहीं है और आपका सारा दुख मिट जाए आपके सारे बंधन कट जाए सारे बंधन कट जाए सारा मोह सारा अज्ञान, तत्काल निवृत्त हो जाए असल में आ, ये जो आपका आत्मा है जैसे आपके मन में शत्रु मित्र न होने पर भी मालूम नहीं पड़ता है कि कलेजी को शत्रु जला रहा है और मित्र रागह मित्र कर रहा है कलेजी के भीतर कौन है वैसी महाराज मन के भीतर कोई नहीं है बोला मन के भीतर कोई नहीं है बोले चेतन के भीतर मन भी नहीं है जब मन नहीं है तो देश विकल्प तो काल विकल्प भी नहीं है द्रव्य विकल्प भी नहीं है बोला देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न जो चेतन है ब्रह्म ये प्रपंच कभी भी उससे अलग नहीं है जागृत में भी वही और स्वप्न में भी वही और सुसुप्ति में भी वही स्थिति प्रलय में भी वही और कृषि स्थिति प्रलय से अनवच्छिन्न भी वही नारायण अवच्छिन्न अनव्छिन्न का जिसमें भेद नहीं होता वो कौन कहा अपना आत्मा तो अन्य का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कर्मांग अथवा उपासनांग होता है और आत्मविज्ञान जो होता है है ना? आत्मा की अद्वितीयता का ब्रह्मरूपता जो बोध होता है वो कर्म विज्ञान उपासना विज्ञान ध्यान विज्ञान से बिल्कुल विलक्षण होता है बिल्कुल विलक्षण होता है सब तो कल से इसकी चर्चा करेंगे दो तो ये बात बताई कि नहीं तो तो ये कब एकत्त विज्ञानी न उन्मथित द्वैत विज्ञान से पुनः संभव ये न उपासना दिवी से तत्म तो ब्राह्मण प्रति पद दिए और ब्रह्म जो है वो उपासना का शेष नहीं है क्योंकि कि उसमें न कुछ है उसमें से कुछ निकाल के अलग नहीं करना है और न कुछ उपाध्यय है बना उसमें एक है एक है माने अपना स्वरूप है अपने स्वरूप से अलग होगा तो ये आपको परोक्ष स्वरूप से कल्पित होगा कल्पित ही होगा अच्छा। और अलग होगा तो जड़ होगा दृश्य होगा प्रत्यक्ष होगा तो जड़ होगा दृश्य होगा इसलिए घटाधिवत प्रत्यक्ष नहीं है और स्वर्गावत परोक्ष नहीं है ये जो साक्षात अपना अपरोक्ष है आत्मा समोह नित्य या परोक्ष जो आत्मा है अच्छा ये नित्य परोक्षता इसकी स्वयं भाप है स्वयं प्रकाशित है स्वयं भाप है स्वयं सिद्ध है परंतु इसकी ब्रह्मता जो है न ब्रह्मता आत्मा उस पर से आदरण करने के लिए ब्रह्मता को प्रकाशित करने के लिए नहीं अपनी ब्रह्मता पर जो पर्दाता मालूम करता है बिना हुए पर्दा मालूम करता है उस पर्दे को तो ये जो वाक्य है ना उस पर्दे से फाड़ कर फेंक देता है हमको परिच्छि करने वाली और कोई वस्तु नहीं एक शांति का आपका मंत्री सह नया वह तो हम तो दोनों की एक साथ रक्षा हो रक्षा शब्द का अर्थ से किसी के घर में तेर आ रहे हैं। तो तीनी तीनी तीनी रहा है हो तो पूरी उसी रक्षा करें कोई लाठी मार रहा हो तो कोई रक्षा करें तो इसी प्रकार काम क्रोध लोग हमारे मन पर आक्रमण करते है ये लुटेरे हैं ये तेज हैं ये दुखन है तो अवतों का अर्थ होता है इनसे हमारा मन सुरक्षित रहे तो दूसरी बात है कह तो नहीं हम दोनों की एक एक साथ हमारी शक्ति हो हमारा पालन पोषण हो ये तो दूसरी बात है कि जैसे तेर को बता देना या तेर बाटू से बता देना ये दूसरी बात है और किसी को मकान देकर खाना देकर वस्त्र देकर के उसका पालन पोषण करना ये दूसरी बात है काम प्रेदभागि से कोई बचाना और हमारे जीवन में सत्य अहिंसा अम बन आदि के सदगुण हैं जो हमारे जीवन में आ रहे हैं गिराइयों तो से बचाना ये रक्षा है और अखंडा हमारे जीवन में आने ये पालन पोषण है कमई जन अत रखता है अब तीसरी बात बताए सहवीर हम लोग अपनी शक्ति अपना ऋर्ग एक साथ प्रस्त करें मैंने हम दस जने यहां बैठे तो हैं किसी बात को साथ साथ समझने का प्रयास करें साथ बैठें साथ देखें साथ सुने साथ समझें श्री हरिदालाजी महाराज कहते थे कि तो जब दो मन एक हो जाता है तब तो इसमें दुनिया को उलटने की शक्ति आ जाती है क्योंकि सबका तो मन तो अलग अलग रहता है एक एक मन रहता है सबके साथ कमजोर रहते हैं जहां दो मन एक में मिले कि तो कहां शक्ति शक्ति बढ़ेगी तो हम सब कल कदमी में बैठे अब सब की वृद्धि इस प्रयास में लगी कि हम तत्व की बात कनक लें घबद्ध प्रयास तो बत्ता जो समझाना चाहता है श्रेता इससे समझने की कोशिश करे। तो बत्ता और श्रेता दोनों काम क्रेतादी देश से नियत हैं दोनों समदनादी सब्जों से संपन्न है और जो